प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा हिंसा और अहिंसा को कैसे संजे आजकल कहीं कहीं अपराधियों को फांसी देना हिंसा मानकर बंद किया जा रहा है क्या यह उचित है समाधान अहिंसा और हिंसा ये मन की वृत्ति विशेष है केवल बाह्य क्रिया नहीं आपके मन में द्वेष के कारण अथवा किसी वस्तु के राग के कारण किसी को मारने की इच्छा हुई और आपने उसे मार दिया तो यह हिंसा हो गई पर यदि आपके अंदर ऐसी वृत्ति नहीं है तो मारने पर भी हिंसा नहीं होगी इसलिए एक चोर किसी को चाकू में घायल करता है तो वह हिंसा मानी जाती है उसे दंड मिलता है परंतु एक सैनिक देश रक्षा के लिए 50 लोगों को मार देता है तो उसे महावीर चक्र मिल जाता है उसने हिंसा की ऐसा कोई नहीं कहता ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वृत्ति देश रक्षा रूपी अपने कर्तव्य के पालन की है राग द्वेष पूर्वक किसी को मारने की नहीं इसीलिए चित्तौड़ का जौहर हमारे लिए आत्मसम्मान का विषय है क्योंकि उन स्त्रियों की दृष्टि आत्महत्या नहीं है अपने अस्तित्व तथा चरित्र की रक्षा की दृष्टि है एक मच्छर को भी जानबूझ यदि मारो तो हिंसा का पाप लगेगा ही वह काटता है तो तुम्हारे अंदर हिंसा वृत्ति क्यों आई मच्छर के अंदर हिंसा वृत्ति आई या नहीं पर तुम्हारे अंदर तो आ ही गई हिंसा और अहिंसा मन की वृत्तियां हैं बाह्य आचरण नहीं इस बात पर ध्यान न देने के कारण बौद्धों जैनियों आदि को ढोंग ही करना पड़ता है बौद्ध लोग मांस भी खा सकते हैं साथ ही अपने को अहिंसक भी बोलते हैं जैन समुदाय में साधु स्नान नहीं करते वे कहते हैं शरीर में रहने वाले जीव मर जाएंगे अरे मरने वाला मर रहा है जीने वाला जी रहा है सब उनके प्रारब्ध से हो रहा है तुम्हारे अंदर किसी को मारने का संकल्प नहीं हुआ तो हिंसा कैसे होगी सनातन धर्म में हिंसा अहिंसा का विचार बहुत गंभीर है यहाँ किसी को स्वार्थपूर्वक कष्ट देने पर भी हिंसा हो जाती है और धर्म पूर्वक लड़ाई करके कई लोगों को मार कर भी हिंसा नहीं होती यदि कोई आताताई सैकड़ों लोगों को त्रास दे रहा है तुम उसका गला काट लो तो तुम्हें हिंसा नहीं लगेगी तुम्हारी दृष्टि लोगों की रक्षा में है हिंसा में नहीं अपराधियों को फांसी देना कोई हिंसा नहीं है वह तो समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है ऐसा व्यक्ति जीवित रहेगा तो कितने ही लोगों को त्रास देगा और स्वयं भी अपना पाप बढ़ाएगा जिज्ञासा गाय को झूठा जूठा खिलाना ठीक है अथवा नहीं समाधान इस विषय में व्यक्ति की दृष्टि क्या है इस पर विचार करना पड़ेगा शास्त्र कहता है कि गाय के शरीर में तैंतीस कोटि देवताओं का निवास है इसे मानकर यदि व्यक्ति गाय को देवता रूप से देखता है तो वह उसे जूठा अन्न खिलाने की सोचेगा ही नहीं वह तो उसकी पूजा करेगा और शुद्ध वस्तु उसे अर्पित करेगा दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है जो गाय को सामान्य पशु की दृष्टि से देखता है वह सोचता है कि बचे अन्न को फेंके क्यों गाय पशु है इसे खाने से उसे सुख मिलेगा उसका पोषण होगा उसे नहीं खिलाएंगे तो वह अन्न व्यर्थ ही जाएगा इसलिए कर्म में व्यक्ति की दृष्टि क्या है यह विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि दृष्टि के अनुसार ही फल होता है इसलिए गाय को सुख देने की दृष्टि से कोई जूठा खिलाता भी है तो विशेष दोष का भागी नहीं होगा परंतु यदि आप शास्त्रीय व्यक्ति हैं गाय को देवता मानते हैं तब तो उसे जूठा खिलाने से दोष लग ही जाएगा जिज्ञासा मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी उम्र भी अधिक हो गई है क्या ब्राह्मण होने के कारण मेरे लिए संन्यास लेना अनिवार्य है समाधान शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को तो संन्यास आश्रम स्वीकार करना ही चाहिए ब्राह्मण के लिए क्रम से चारों आश्रमों को स्वीकार करना अनिवार्य है पुराने ज़माने में तो प्राय ब्राह्मण लोग ऐसा करते भी थे पर आपको व्यवहारिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए वृद्धावस्था है शरीर में दुर्बलता है तो घर छोड़कर कैसे रहेंगे यह विचार आपको करना पड़ेगा यदि प्रभु पर पूर्ण भरोसा है तो कहीं भी रह सकते हैं इसलिए अपने मन की स्थिति को देखना चाहिए कि हम में कितना बल है जिन से संन्यास लेना हो उनसे इस इस विषय में परामर्श लेना चाहिए शास्त्र के अनुसार तो ब्राह्मण अंतिम वय में संन्यास ग्रहण कर ले यही श्रेष्ठ है